अब्दुल रहीम खानखाना धन्यंकन करता के वेंकटेश्वर राव जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापय नहीं लपटत रहत भुजंग रहीम कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग या बुरी सोबत का कोई असर नहीं पड़ता वे कुसंग के प्रभाव से वैसे ही बचे रहते हैं जैसे चंदन का वो पेड़ जिस पर सांप लिपटे रहते हैं मगर फिर भी उस पर सांपों के विष का कोई असर नहीं होता आज हम रहीम को एक कवि के रूप में ही जानते हैं जबकि वो एक कुशल सेनापति भी थे जिन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती इनके पिता बैरम खा, खान खानखाना मुगल बादशाह हुमायूं के एक विश्वस्त अमीर थे रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था जब ये 5 वर्ष के ही थे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई जब शहंशाह अकबर को पता चला तो उन्होंने रहीम को अपने पास बुला लिया और उनसे अपने पुत्र जैसा स्नेहपूर्ण बर्ताव किया उन्होंने रहीम की पढ़ाई लिखाई का पूरा प्रबंध किया धीरे-धीरे रहीम कई भाषाओं में पारंगत हो गए शहंशाह ने उन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि से विभूषित किया और बाद में अपने बेटे शहजादा सलीम का अतालीक या अभिभावक शिक्षक नियुक्त किया 1573 में जब गुजरात के कुछ सूबेदारों ने विद्रोह किया तो अकबर ने रहीम को सेना के मध्य का सेनापति बनाकर भेजा रहीम की यह पहली लड़ाई थी इसके बाद तो उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती गुजरात विजय के बाद वो गुजरात के सूबेदार बना दिए गए उसके बाद अकबर ने उन्हें मीर अर्ज और खानखाना जैसी उपाधियां भी दी सेकंड पार्ट धन्यंकन करता महेश त्यागी अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा शहजादा सलीम यानी जहांगीर गद्दी पर बैठा तो रहीम ने उसे भी वैसा ही सहयोग दिया जैसा वो अकबर को देते थे लेकिन दक्कन की एक लड़ाई में जब रहीम की हार हुई तो उनके दुश्मनों को मौका मिल गया उन्होंने शहिनशाह के कान भरे तो जहांगीर ने उनसे मुंह फेर लिया उन्हें एक मामूली सी जागीर दे दी गई इस अपमान से रहीम को बहुत चोट पहुंची और 2 साल के इस अंतराल में उन्होंने अपनी अमर कविताएं लिखी उनके कुछ दोहे बड़े मार्मिक हैं जैसे ए रहीम दरदर फिरहि मांग मधुकरी खान यारो यारी छानिए वे रहीम अब ना कहते हैं कि अब वह रहीम नहीं रहे अब तो वह दर-दर भीख मानकर मतुकरी खाकर अपना पेट पाल रहे हैं है लेकिन यह दिन ज्यादा दिन नहीं रहे हैं दकन की हालक बिगड़ती देख एक बार फिरशहन शाह जहां गिर ने रहीम को बुलवा भेचा उन्हें खुश करने के लिए उपाधिया दि और उन्हें सेना पती बना कर डकन रवाना किया। एक बार फिर रहीम की जीत हुई। जहागीर को राज करते चौधा साल बीत गए। रहीम की उम्र तिरे सच्छूने लगी। बस इसके बाद तो जैसे रहीम पर दुखों के पहार तूटने लगे। पहले उनके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हुई और कुछ समय बाद तीसरा बेटा भी चल बसा इन्हीं दिनों शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय किया और रहीम ने अपनी जिंदगी का एक गलत फैसला लेते हुए शहजादे का साथ दिया जदा खरम हार गया लेकिन बाद में बाप बेटे में सुला हो गई किशंशा जहां गिर ने रहीम से नाराजगी नहीं दिखाई बल्कि उन्हें पूरा सम्मान दिया लेकिन इतने लंबे और संघर्ष में जीवन का कहीं तो अंत होना नहीं था कि 1676 में रहीम की मृत्य हो गई थर्ड पार्ट धन्यंकनकर्ता डीबी कोहेल अब्दुल रहीम खानखाना बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे युद्ध कौशल कूटनीति चातुर्य प्रशासन ज्ञान सभी गुण तो थे उनमें मुसलमानों और गैर मुसलमानों में वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे उनके लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं था उनकी मां मेवाड़ के राजपूतों के एक ऐसे घराने की बेटी थी जिसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया था शायद इसीलिए रहीम धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का गुणगान किया और हज को जाने वालों के लिए सूरत के बंदरगाह पर तीन जहाजों की व्यवस्था अपने पैसों से की रहीम ललित कला के बड़े प्रेमी थे वे अरबी तुर्की फारसी संस्कृत ब्रज और अवधी के अच्छे जानकार थे उनकी कुल मिलाकर 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं रहीम को ज्योतिष का भी ज्ञान था उन्होंने खेठ कৌতुक जातक नामक ग्रंथ भी लिखा है इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसे संस्कृत फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में लिखा गया है रहीम सच्चे अर्थों में एक सहृदय समन्वयवादी विनम्र दानशील विवेकी और वीर व्यक्ति थे इनके व्यक्तित्व से अकबर के दरबार की शोभा बढ़ी और इनके काव्य से हिंदी संसार समृद्ध हुआ इतना होते हुए भी उन्हें अभिमान छू तक नहीं गया था अपनी प्रशंसा में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा उनका मत था कि जो लोग सचमुच महान होते हैं वो न तो कभी अपनी बड़ाई करते हैं और नहीं बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य 1 लाख टका है बड़े बड़ाई ना करें बड़ों न बोलें बोल सही हीरा कब कहे लाख टका है मोल